शिव पुराण रुद्र संहिता ब्रह्मा जी कहते हैं मुनीश्वर इसी बीच में वहां दक्ष तथा देवता आदि के सुनते हुए आकाशवाणी ने यह यथार्थ बात कही रे रे दुराचारी दक्ष ओ दम्भाचार पारायण महामूढ़ यह तूने कैसा अनर्थकारी कर्म खड़ाला कर ओ मूर्ख शिव भक्तराज दधीजी के कथन को भी तूने प्रामाणिक नहीं माना जो तेरे लिए सब प्रकार से आनंददायक और मंगलकारी था वे ब्राह्मण देवता तुझे दुस्सह साफ देकर तेरी यज्ञशाला से निकल गए तो भी तुझ मूढ़ ने अपने मन में कुछ भी नहीं समझा उसके बाद तेरे घर में मंगलमयी देवी स्वतः पधारी जो तेरी अपनी ही पुत्री थी किंतु तूने उनका भी परम आदर नहीं किया ऐसा क्यों हुआ ज्ञान दुर्बल दक्ष तूने सती और महादेव जी की पूजा नहीं की यह क्या किया मैं ब्रह्मा जी का बेटा हूँ ऐसा समझकर तू व्यर्थ ही घमंड में भरा रहता है और इसीलिए तुझ पर मोह छा गया है वे सती देवी ही सत्पुरुषों की आराध्या देवी हैं अथवा सदा आराधना करने के योग्य हैं वे समस्त पुण्यों का फल देने वाली तीनों लोकों की माता कल्याण स्वरूपा और भगवान शंकर के आधे अंग में निवास करने वाली है वे सती देवी ही पूजित होने पर सदा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली है वे ही महेश्वर की शक्ति हैं और अपने भक्तों को सब प्रकार के मंगल देती हैं वे सती देवी ही पूजित होने पर सदा संसार का भय दूर करती हैं मनोवांछित फल देती हैं तथा वे ही समस्त उपद्रवों को नष्ट करने वाली देवी हैं वे सती ही सदा पूजित होने पर कीर्ति और संपत्ति प्रदान करती हैं वे ही पराशक्ति तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली परमेश्वरी हैं वे सती ही जगत को जन्म देने वाली माता जगत की रक्षा करने वाली अनाजी शक्ति और प्रणय काल में जगत का संहार करने वाली है वे जगन्माता सती ही भगवान विष्णु की माता रूप से सुशोभित होने वाली तथा ब्रह्मा इंद्र चंद्र अग्नि एवं सूर्यदेव आदि की जननी मानी गई है वे सती ही तप धर्म और दान आदि का फल देने वाली है वे ही शंभु शक्ति महादेवी है तथा दुष्टों का हनन करने वाली परात्पर शक्ति है ऐसी महिमा वाली सती देवी जिनकी सदा प्रिय धर्मपत्नी है उन भगवान महादेव को तूने यज्ञ में भाग नहीं दिया अरे तू कैसा और कुविचारी है भगवान शिव ही सबके स्वामी तथा पर परमेश्वर हैं वे समस्त देवताओं के सम्यक सेव्य हैं और सबका कल्याण करने वाले हैं उन्हीं के दर्शन की इच्छा से सिद्ध पुरुष तपस्या करते हैं और इन्हीं के साक्षात्कार की अभिलाषा मन में लेकर योगी लोग योग साधना में प्रवृत्त होते हैं अनंत धन धान्य और यज्ञ याग आदि का सबसे महान पल यही बताया गया है कि भगवान शंकर का दर्शन सुलभ हो शिव ही जगत का धारण पोषण करने वाले हैं वे ही समस्त विद्याओं के पति एवं सब कुछ करने में समर्थ हैं आदि विद्या के श्रेष्ठ स्वामी और समस्त मंगलों के भी मंगल वे ही हैं दुष्ट दक्ष तूने उनकी शक्ति का आज सत्कार नहीं किया है इसीलिए इस यज्ञ का विनाश हो जाएगा पूजनीय व्यक्तियों की पूजा न करने से अमंगल होता ही है तूने परम पूज्य शिव स्वरूप सती का पूजन नहीं किया है शेषनाग अपने सहस्त्र मस्तकों से प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक जिनके चरणों की रज धारण करते हैं उन्ही भगवान शिव की शक्ति सती देवी थी जिनके चरण कमलों का निरंतर ध्यान और सादर पूजन करके ब्रह्मा जी ब्रह्मत्व को प्राप्त हुए हैं उन्हें भगवान शिव की प्रिय पत्नी सती देवी थी जिनके चरण कमलों का निरंतर ध्यान और सादर पूजन करके इंद्र आदि लोकपाल अपने अपने उत्तम पद को प्राप्त हुए हैं वे भगवान शिव सम्पूर्ण जगत के पिता हैं और शक्ति स्वरूपा सती देवी जगत की माता कही गई हैं मूढ़ दक्ष तूने उन माता पिता का सत्कार नहीं किया फिर तेरा कल्याण कैसे होगा